नारायण नारायण आज का विषय है नाम में सहजता आना ही अजपा जप है एक भला आदमी था उसे किसी भी बात का व्यसन नहीं था उसके गांव में एक दिन एक बाबा जी आए इस भले आदमी को भविष्य जानने का शौक था इससे किसी ने कहा कि ये आए हुए बाबा जी बहुत अच्छा भविष्य बताते हैं इसलिए यह आदमी उनसे मिलने गया लेकिन वे गांजा पी रहे थे यह उसकी गंध सह नहीं पाया फिर भी भविष्य सुनने को मिले इसलिए वह एक कोने में बैठने लगा इस तरह काफ़ी दिन बीत गए धीरे धीरे बाबा जी उसे बहुत अच्छे लगने लगे और इसलिए वह रोज उनके पास जाने लगा एक दिन बाबा जी ने कहा इसलिए उसने चिलम पर अंगारा रखा दूसरे रोज़ उसने साफ़ी भिगो दी फिर आगे बाबा जी ने कहा तो उसने एक कश लगा कर देखा और फिर धीरे धीरे तो वह अभ्यास से इतना माहिर हो गया कि गांजा पीने में उसने अपने गुरु को भी मात दे दिया तो ऐसा यह संगति का असर बड़ा ज़बरदस्त हुआ करता है जिसकी संगति से भगवत प्रेम उत्कट होता है उसे संत समझें ऐसे संत की संगति के लिए मन में तड़पन होनी चाहिए श्री राम प्रभु को पसंद आने वाला नाम हनुमान जी ने लिया और उसके द्वारा उसे अपना बना लिया वह नाम तुम श्रद्धा से लो भगवान को अपना बना लेना तुम्हारे लिए भी बिल्कुल संभव है नाम कहीं भी लो किसी भी समय लो कितना ही धीरे लो लेकिन श्रद्धा से लो तो वह भगवान तक अवश्य पहुंचेगा परमेश्वर की प्राप्ति के लिए प्राणायाम योगासन आदि कहे गए हैं किंतु उनसे अधिक महत्व की वस्तु है भगवान की सहज भक्ति भगवान का नाम सहज भाव से आने को ही अजपाजप कहते हैं भक्ति का यह प्रकार अत्यंत श्रेष्ठ है इसमें अहम भाव का अंत हो जाता है और अहंकार का मिट जाना ही भगवान के साथ सच्ची अनन्यता होना है भगवान की पूर्ण कृपा का मतलब है भगवान के साथ एक रूप हो जाना परमार्थ का मतलब है हमारी सहज अवस्था होना और वैसी अवस्था होने के लिए हमें पहले अपना अंतरंग जानना चाहिए अर्थात अंतर्मुख होना चाहिए भगवान के न होने के भाव बहुत निर्माण होते हैं और तब जो हवाएं उठती हैं वही चिंता है मनुष्य के सब दुखों पर बीमारियों पर आनंद और समाधान बड़ी अक्सीर दवा है जो सदाचरण और भगवान के नाम में रहता है उसे यह दवा सहज ही उपलब्ध होती है इस दवा का असर अनजाने और सहज ही होता रहता है और वह अंत तक टिका रहता है आनंदमय होने के लिए हमें भगवान चाहिए भगवान से आने वाली शांति ही संतोष है मन और भगवान इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी नाम है इस नाम में ही हम अपना सर्वस्व लगा दें तो हम सहज ही भगवान तक पहुंच सकेंगे नारायण नारायण